ओम शांति शांति का क्रम यहाँ बता रहे थे में थोड़ा हुआ था पहले मंत्र देखिये उसमें आपसा चीय अन्ना प्राणो मन अन्ना सत्यम लोक कर्म शोचाम सत्यम लोक शोचाम चीयते तक विचार हुआ था नहीं, चीए थे, चीए थे माने बढ़ना हाँ चीय दिया। बढ़ना होगा हाँ, चीचे ने तो संग्रह करना एकत्रित करना यहाँ वृद्धि अर्थ में हाँ वृद्धि अर्थ में।, में बढ़ना अर्थ में नहीं। नहीं। तो, तपसा, तो ये जो तपसा आया है तो ये तृतीयांत तो फिर माया विशिष्ट के लिए होना चाहिए पहले से ही हाँ तप तो भी होगा आ, तपसा तो ये माया विशिष्ट से फिर जो है अन्न कैसे पैदा होगा कौन कारण ब्रह्मा नहीं उत्पन्न का मतलब है बस पहले तपसा संकल्प किया बाद में वो उत्पन्न का मतलब वो ईश्वर रूप से प्रकट होना बस यही और उत्पत्ति नहीं तपसा मतलब है पहले केवल सामान्य तो उन्होंने संकल्प किया उसी समय वो माया विशिष्ट है परन्तु तादाद पे नहीं हुआ ना बस बाद में बोलते तादात अव्या उसमें अव्याकृत अभी माया के साथ जो रहा उसमें तो बोलते हैं साम्यावस्था अव्याकृत का दो अवस्था है एक साम्यावस्था है जी एक विषमावस्था है एक होता है उसमें गुण वैषम्य जी तो उसको कहते हैं गुण वैषम्यवस्था तो गुण वैषम्य होने से उसको सृष्टि करने के तत्पर होता है और गुण की साम्यावस्था है सृष्टि नहीं करती हाँ, तपसा शब्द के द्वारा साम्यावस्था साम्यावस्था में तब बनेगा हाँ, मतलब तो तो माया रहेगी ना तपस का मतलब विचार है अभी सृष्टि में प्रवत नहीं हुई विचाराया भी भी तो नहीं, नहीं। प्रकृति रहेगी कि साम्यावस्था में गुणों में वैषम्य नहीं हुआ गुण में वैषम्य वहां नहीं है तप का मतलब हो माया को लेकर ही और माया के लेकर उन्हें विचार किया उसके बाद हलचल मचने के लिए आगे माया में तो बोलते वृद्धि को तो यहाँ तक हुआ, हुआ था शुद्ध ब्रह्मा से लागू तो नहीं पड़ेगा ना वो तो, तो, तो तब बने गए ना उसमें।, हाँ तो उसमें नहीं बने माया विशिष्ट है पहले केवल संकल्प मात्र किया बाद में संकल्प के माया को लेके संकल्प करके उसी माया को कार्य कार्य निता तो अथवा पहले वो माया उपहित थे फिर माया मतलब कारणाविद्या को लेके संकल्प किया और कार्य विद्य को सृष्टि के लिए उन्हें सृजन कर दिया दो है ना विद्या का स्वरूप कारणाविद्य और कार्य विद्य करके जी पहले आवरण और बस उसको लेके लेके कार्य को ले संकल्प किया उसके बाद उसी को रूप रूप से से प्रकट किया मतलब कारण अवस्था दृष्टान्त दिया उन्होंने या तो बीज जो फूल जाती है अथवा पिता में हर्ष उत्पन्न होता है वही आगे एवं सर्वज्ञता अर्थ कर रहे हैं बोलते इस प्रकार सर्वज्ञतया सर्वज्ञतया बोलते सर्वज्ञ होने के कारण परमात्मा ही सर्वज्ञ है आगे बताएंगे आगे इस श्लोक में सर्वज्ञा सर्ववित्त करके तो सर्वज्ञतया तो सर्वज्ञ होने के कारण सृष्टि स्थिति संहार शक्ति विज्ञान विज्ञानवतः उपचिता बस यही उनका बड़ा बढ़ना और कोई बढ़ना नहीं अर्थात वो सर्वज्ञ होने के कारण सृष्टि अतः तो सर्जन स्थिति पालन और संगार बोलता लय शक्ति के विज्ञानवत्ता से ये ज्ञान उनके अंदर है सृष्टि करने का स्थिति करने का संगार करने का ये ज्ञान अतः तो वो शक्ति इसलिए बोला सृष्टि स्थिति संगार शक्ति विज्ञान सृष्टिशक्ति स्थिति शक्ति संघार शक्ति थी विज्ञान तीनों उसका विज्ञान है हाँ। तो विज्ञान से ही उसके अंदर क्या है उपचित वृद्धि को प्राप्त है बस यही वृद्धि है जी, पहले केवल कहा कि उत्पत्ति की विधि ज्ञाता थे अभी तीनों का बताया। तीनों का जो ज्ञान है यही उसके अंदर वृद्धित्व हाँ। और कोई वृद्धि नहीं पहले केवल शुद्धता अभी ये शक्ति विशिष्ट वन वही दिन बताया था बस यही सवृद्धि तो इसलिए बोल रहे अभी ज्ञान वत्ता हा उपचित तत्व बस यही उपचित है उसमें ना तो जैसे बीज जो फूल जाता ऐसा नहीं लेना है क्योंकि निरावय तत्व है ना वो तत् ब्रह्मणो तत् बोल तस्मात उस ब्रह्म से किस ब्रह्मा से वही सृष्टि स्थिति और श्रंगार शक्ति से युक्त ब्रह्मा से ऐसे जो ब्रह्मा है तो ब्रह्म ब्रह्मणों अन्नम आ गया अन्नम उत्पाद अन्न बोलते अव्याकृतम पहले अन्न का सामान्य अर्थ कर रहे अद्यत भुज्यते अन्नम अव्याकृतम hmm. अद्यत मतलब खाया जाता है सभी प्राणियों के द्वारा जो खाया जाता है इससे भोग किया जाता है उसी का नाम है अन्न है उसी का अर्थ कर अव्याकृतम अव्याकृत है तो अव्याकृत को यहां अन्न क्यों कहा अव्याकृत को अन्न कहना उचित नहीं था तो अव्याकृत का दो स्वरूप है एक व्याकृत एक अव्याकृत दो माना जाता है अव्याकृत है ना एक अवस्था, एक अव्यचा अव्यचिकित्सावस्था दो अवस्था माने एक तो प्रकट होने की सामर्थ्य मतलब कार्य और दूसरे कारण तो इसलिए अन्य शब्द से यद्यपि कार्य होना चाहिए था। अन्य शब्द है ना कार्य का वाद इसलिए कार्य और कारण को अभेद करके उसको भी अन्य कहा दिया सारा जगत को अन्न माना है ना ऐसा तो वो भी अन्न है ऐसा नहीं है वो भी अन्न है अन्न का मतलब है? जो प्रलय काल में जिसको सारा समेट लेता है वो अन्न दो ही है ना एक अत्ता एक अन्न है चेतन्य है परमात्मा है वो अत्ता है अत्ता सचराचर। बाकी सब अन्न है चरा अन्न है हाँ बस कुछ सूक्ष्म अन्न है कुछ स्थल अन्न है इसलिए अव्याक हो गया सूक्ष्म कारणात्मक ये बता उचि को स्वष्ट कर रहे hmm. अद्यय इति अन्नम अद्यतः बोल तो भुज्यते खाया जाता है भोजन किया जाता है उसे अन्न कहा जाता अव्याक्रत है अव्याकृतम अव्याकृत है उचि को स्पष्ट कर रहे साधारण संसारणम वो सबका साधारण कारण रूप कारण से कर दीजिए संसारिणाम साधारणम कारणम अव्याकृतम सबका जो सारा जगत का जो साधारण कारण रूप है दो होता है ना एक असाधारण कारण होता है एक साधारण अव्याकृत है साधारण है और जैसे शरीर है हमारा शरीर का कारण हो गया पंचभूत हो गया असाधारण अव्याकृत हो गया साधारण वो सभी में रहेगा तो इसलिए वो बोल रहा है। तो साधारणम साधारण लेना संसारिणाम साधारण के कारणम जो सारा संसार है आगे उसका साधारण कारण अव्याकृत कारणम अव्याकृत तो वो ही क्या है अवस्था वो अन्य शब्द से लेना अव्याकृति की दो है ना अवस्था एक अवस्था और एक व्याकृत मतलब वो व्यक्त होने वाली अवस्था गुण साम्य अवस्था है वो अव्यक्त अवस्था मानते उसको दूसरे शब्द से बोलते कार्य होने की सामर्थ्य वाले अभी पूरा कार्य नहीं हुआ है कार्य होने के थोड़ा पूर्वावस्था मतलब अव्याकृतता अभी की अवस्था आ उसके बाद कार्य वैसा, बीज से सीधा अंकुर नहीं आता है ना बीज से पहले कुर्वध होता है कुर्वध के बाद अंकुर वैसा इसलिए बोल वैचिकृषिता अवस्था व्याचिकृषि का मतलब व्यक्ति की जाने वाली प्रकट होने वाली जो अवस्था इस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो अन्न रूप से उत्पन्न का मतलब पहले कहा अव्याकृत रूप से कृषि अवस्था वाला है अन्न क्या है ना अव्यकृत तो उसी के बाद में स्पष्ट के पास करना अव्याकृत का मतलब कौन सा अव्याकृत है व्याचिक अवस्था वाला अव्याकृत है मतलब अभिव्यक्त होने वाला कुछ कोई पीछे बताता न उसमें कुर्वत करके वो अवस्था बिल्कुल बीज अवस्था भी नहीं है बिल्कुल कार्यावस्था भी नहीं दोनों को बीच वाली है ना वो अवस्था जैसा स्वप्नावस्था भी में नहीं जागृत अवस्था भी नहीं, नहीं। तंद्रवस्था वैसा बीज वाले उस अव्यव्य बताया व्याचिकित्सिता अवस्था रूपेणा अभिजायाता अर्थात वही जो परमात्मा था वही क्या है मतलब व्यक्त होने की जो अवस्था है उस अवस्था रूप से उत्पन्न हो गया ये हो गया अव्यकृत हाँ। तो अन्न, अन्न का अर्थ कर अर्थकार हाँ क्योंकि अन्न बोल तो पहले भाषा का अव्यकृत बताया पहले तो अव्यक्त बताया ना अव्यक्त भी ये अव्यक्त नहीं लेना बिल्कुल बीज रूप यहाँ बीज से थोड़ा कार्योन्मुख होगा व्यक्त hmm. बिल्कुल कार्य भी नहीं हुआ है इसलिए हम बोल रहे हैं तो प्रकट होने की सामर्थ्य वाला जो अभ्यक्त सब प्राणियों का कारण ऐसा व्यक्त वो रूप से प्रकट हो गया तो कहने का तात्पर्य पहले ब्रह्मा ने क्या किया संकल्प किया तो माया को लेकर संकल्प लेते वो अविद्य में थोड़ी हलचल मच गई सृष्टि करने की बस वही अवैप्त शब्द को साथ में लिया संकल्प करने के बाद उसको मुझे इसको सृष्टि करना है हाँ। हाँ। तो व्याकृत पूरा भी नहीं अभी कारण रूप में है ना हाँ। माया विशिष्ट भी कारण रूप में कारण है कारण से भी बिल्कुल नहीं कार्य में बीच में आ गया गर्व हो जाएगा नहीं उससे आने से पहले अव्याप कारण में कारण का भी होने जी। तभी रूप से होने वाला शक्ति में उनको पूरा इधर काम करने लग गए बीज का और अंकुर हाँ, हाँ। का बीज अवस्था बिल्कुल बीज भी नहीं है अंकुर भी नहीं फूल गया थोड़ा सा हाँ। तो ये बोल रहे उत्पद्य दे इस रूप से अभी जाए थे मतलब उत्पद्य दे। अभी देखिये उत्पत्ति का मतलब है बस केवल प्रकट होना मायका और कोई उत्पत्ति जितनी नहीं है वास्तव है ना सब ततश्च अव्याकृतात तथा से बोल दो उस अव्याकृत से तस्मात तस्मात तथा मतलब तस्मात अभी अब यहाँ अव यद्यपि उस अव्याकृत से आगे क्या है प्राण उत्पन्न हुआ तो बाश्यकार से बोलते अव्याकृत बोलते बिल्कुल बीज रूपये व्याकृत नहीं रहना यार क्रियाशक्ति शक्ति विशिष्ट जो है ना व्याचिक्रित इसके लिए अर्थ कर रहे हैं अव्याकृतात उस अव्यार्थ कर रहे अव्यकृत से तो इसका मतलब अव्यकृत की दो अवस्था है एक तो अव्याचिकित्सित अवस्था बिल्कुल कारण रूप उस समय बिल्कुल पड़े रहे और दूसरे व्याकृत होने वाले होना आरंभ है हाँ उसमें क्रिया जैसा एक कुलाल कमरे में बैठा है अपना कुलाल अभी घड़ा बनाने के लिए उसमें थोड़ा थोड़ा हलचल हो रही है रहे जाने के लिए दोनों में अवस्था है एक चुपचाप बैठा है कुछ नहीं कर रहा और एक तो घड़ा बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी हलचाल प्रकट हो गई हाँ तो इसलिए व्याकृत इच्छा वाला अर्थ कर रहे उत्पन्न करने की इच्छा वा वाला इच्छा वाला अव्याकृत अवस्था वाला अव्याकृत से अन्नाथ प्राणो अन्नाथ बोल दो वही अव्याकृत से प्राण उत्पन्न हुआ प्राण तो प्राणकर्त कर रहे अभी पूरा कार्य कार्य में आ गया प्राण कर्त कर रहे हिरण्य कर ये प्राण मतलब समष्टि प्राण लेना समस्टि प्राण है वो हिरण्यगर मतलब समष्टि प्राण में दो शक्ति है क्रिया और ज्ञान ज्ञान शक्ति जैसे वो हम बोलते प्राण प्रतिष्ठापना किया मूर्ति में बोलते हैं ना मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा तो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा मतलब हमारे जैसे थोड़ा प्राण छोड़ रहे वो बोलते ना मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं के तो प्राण का मतलब वही क्रिया शक्ति वहाँ तो है ही नहीं तो ज्ञान शक्ति का आह्वान किया जाता है परमात्मा की जो ज्ञान शक्ति है ना उसमें उसमें आह्वान किया जाता है वही प्राण तो मतलब अभी तक ये पत्थर था आज से उसमें ज्ञान शक्ति आह्वान करने से भगवान है तो ये बता रहे हिरण्य गर्भो ब्रह्मणो ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठ उसी का अर्थ कर रहे अन्य से हिरण्य कैसे है ब्रह्म की जो ज्ञान और क्रियाशक्ति अधिष्ठाता ब्रह्म का जो ज्ञान और क्रियाशक्तियों से अधिष्ठित वो दोनों से अधिष्ठित ज्ञान शक्ति से अधिष्ठित भी है और क्रिया शक्ति से भी अधिष्ठित ऐसा ब्राह्मण युक्त समझे अयुक्त <wildlife> हाँ, है अधिष्ट बोलते युक्त ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति युक्त और जगत साधारणों अविद्या काम कर्म एक तो ज्ञान और क्रिया शक्ति अधिष्ठित है और जगत साधारण बोलते वेष्टि जीवों का जगत साधारण बोलते वेष्टि जीव उनका समि रूप जग का साधारण बोलते जो वेष्टि जीवों का वो समष्टि रूप है उसका विशेषण है सारा अन्न से उत्पन्न हुआ जो है ना प्राण वो कैसा है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से युक्त है और जितने भी वेष्टि जीव है ना सारे वेष्टि जीवों का वो समष्टि स्वरूप है माने सभी का अभिमानी अभिमानी समझते हाँ और किससे अविद्या काम कर्म भूता समुदाय बीजाकुरा इसका अंकुर है वो अविद्या काम कर्म और भूतों के समुदाय रूप बीज का अंकुर भी यही मृत्यु माना है ना सारे प्राणी क्या है अविद्या काम कर्म इसको मृत्यु माना है तो सारे प्राणी समुदायों का अंकुर भी। है वो जितने भी जो प्राणी है ना जीव उनका वो अंकुर अवस्था है कौन सी प्राणियों के अविद्या काम कर्म इसका भी अंकुर है और भूतों का समुदायों का अंकुर है जो उत्पन्न होने वाले भूत हैं, आ, क्योंकि अविद्या का भी वही अंकुर है और सारे उत्पन्न होने वाले प्राणियों का भी वो अंकुर है, है। पंचभूतों पंच का भी उनका भी सब ऐसे जो प्राण को उत्पन्न किया ऐसे प्राण का विशेषण तो एक तो जान शक्ति शक्ति से विशिष्ट है और जितने भी जो वेष्टि है उनका समष्टि स्वरूप है उत्पन्न होने वाले सारे जीवों का वो अंकुर स्वरूप है अपंचीकृत पंच महाभूत भी इनसे उत्पन्न होंगे वो ईश्वर करेगा उत्पत्ति उनकी हाँ ईश्वर से अच्छा अपंशीकृत है ना तस्माद ये तस्माद आत्मा आकाश सम्भूत है ना वह ईश्वर है और ईश्वर ने आकाश आदि उत्पन्न किया तो उत्पन्न होते ही वहां बन गए हिरण्य मतलब माया के साथ संबंध होते हो ईश्वर हो गया और अव्याकृत कही ईश्वर कही एक शब्द है उससे भूतों की उत्पत्ति हो गया उसके साथ संबंध होते ही वो हिरण्य संबंध में ही हिरण्य बस उसी का सूत्रात्मक है विराट हो गया विराट हो गया बस उपाधि बढ़ते मतलब अपंकृत पंच सृष्टि होने का बाद ही हिरणनगर में सृष्टि हो हिरण नगर की मान लीजिए सृष्टि ठीक है परंतु हिरणनगर में वास्तव में सृष्टि नहीं है अपंकृत के वो अपंचीकृत के साथ तादाद में होना ही हिरण्यगर बाद में उत्पत्ति मान लीजिए कोई आपत्ति नहीं पंच अपंकृत उत्पत्ति हो गए तो हिरण नगर उत्पत्ति हो गई कोई आपत्ति नहीं के उत्पत्ति उत्पत्ति, मतलब यहाँ पूरा बर्क नहीं लेना जैसा आपने दीपक जला दिया अंधकार भागा तो पहले दीपक अंधकार एक साथ ही इसका इसका साथ संपर्क तो नहीं दीपक जलाना का हो बस से। दीपक जलाना जलाना बस वैसे ही अंधकार भागना किन्तु कहा मैंने दीपक जला दिया तो अंधकार जल पड़ा व्यवहार करते है किन्तु यहाँ कार्य कारण भाव नहीं है पूर्व अवस्था में पहले तो प्रकाश आना चाहिए ना वैसे प्रकाश आनंद का स्वयं इसलिए यहाँ कार्य कारण एक काला, एक एक काला वचित का है का तो कार्य कारण होता है वहाँ एक क्षण पूर्वत्व तो उत्तरत्व तो संबंध रहता अव्यवहिता पूर्व क्षणत्व कारणत्व ऐसा माना है अव्यता उत्तर क्षणत्व कार्यत्व ये नियम है कार्य जैसे मिट्टी है घट के पूर्व क्षण में इसलिए वो कारण है मिट्टी के उत्तर क्षण में घट है इसलिए कार्य मानता अब यहाँ दीपक जलाना अंधकार में भावनी है एक काल है ना तो वही सेना ही हिरण्य गर्भ का उत्पाद अपृत उत्पन्न हो गया बाद में हिरण्य गृत पंचम समी रूप नाम देने के लिए हिरण्य गर्भ शब्द का व्यवहार किया जाता है उनका नाम नहीं है दो है सूत्र और आत्मा दो पड़ा है वहाँ सूत्र मतलब अपन अपंचीकृत पंचा महाभूतों का नाम है सूत्र उसके साथ आत्मा का संबंध होने से सूत्र आत्मा। अच्छा-अच्छा। दो है वहाँ सूत्र और आत्मा सूत्र मतलब अपन पंचमहा पंचा महाभूतों का संबंध होने से वो सूत्र आत्मा हो आत्मा पड़ा है वहां अभिमानी क्रिया प्रधान से भी उसको सूत्र आत्मा शक्ति को लेकर वो ये बता रहे हैं तो इसलिए हम बता रहे हैं साधारण अविद्या काम कर्म भूत समुदाय बीजाकुर जगदात्मा इति अनुशंगा। तो अविद्या काम कर्मादि भूतों का समुदाय बीज का अंकुर भी है ऐसा जगदात्मा तो जगदात्मा बोलते जगत स्वरूप उत्पन्न होता है ऐसा जो जगदात्मा बोलते हो जगत का आत्मा जगत का तादात्मिक स्वरूप से वो उत्पन्न हो गया का हाँ और अंकुर भी भी भूत है। उनका अं, भी, अपना अंकुर है जी। उत्पत्ति का अंकुर अवस्था देखिये तीन माने ना हमारे यहाँ भी देखिये सुसुप्ति है बीजावस्था मानते।, मानते है स्वप्न है अंकुरता अवस्था मानते है जागृत अवस्था पल्लवित मानते है वैसे ही सृष्टि में भी वैसे ही बीज अवस्था अंकुरित अवस्था और पल्लवीतावस्था तो यहाँ मिले की बीज अवस्था से थोड़ी पहले वाली अवस्था है कुर्वाद अवस्था कुर्वाद अवस्था के बाद अंकुरित अवस्था अंकुरित अवस्था के, के बाद व्यापक पल्लवित अवस्था तो इसलिए अभी अंकुरित अवस्था है किसका सारा हम लोग प्राणियों का हाँ अंकुर अंकुर स्वरूप होगा क्योंकि सपना को अंकुर मानते है ना स्वप्नावस्था को अंकुर अवस्था है तो स्वप्नावस्था का ही वेष्टि क्या है वो तेजस हो गया हिरणगर भी कहता है तेजस बन गए ना वहाँ तो इसलिए और ज्ञान और क्रिया शक्ति विशिष्ट भी है और अविद्या काम कर्म का भी कारण कारण है क्योंकि अविद्या काम कर्म ही मृत्युमाना है अच्छा बार बार बता रहा मृत्यु और कोई नहीं अविद्या काम कर्म एवं मृत्यु बस यही मृत्यु है और कोई मृत्यु नहीं यही मृत्यु है अविद्या काम कर्म में ही मृत्यु और कोई मृत्यु दूसरे मृत्यु का बोलते में सारा अविद्या का खेल है जगत में आया ना योग सूत्र में कहा क्षेत्र जन नी तो कहा है हारे आगे है ना अविद्यामिता राग क्वेश अभिनवेश पांच है न पंच क्लेषो में उसको जन नहीं माना हाँ। जनन है वो। तो इति तो अनुशंगा है। अनुशंगा बोल तो अध्यहर कर दीजिए सम्मान जोड़ दीजिए अभिजाते है ना तो यहाँ देखिये अन्नम अभिजात इतना ही कहा अन्नाद प्राणो व नहीं है ना अभिजायती क्रिया यहाँ भी जोड़ दीजिए यहाँ ऊपर तो अभिजात लगा दिया प्राणाद मनो अभिजाय थे, और थे, सर्वत्र आगे थे। तस्माद तो उस से। अंकुर को दिया। हाँ, से अब अंकुर हो गए मतलब यहाँ भी हमारे भी सुषुप्ति है बीज अवस्था मानते बीज अवस्था में वो अव्याकृत रहा साम्य अवस्था रहती है क्योंकि उसमें आप नहीं बता सकते हे सब बता नहीं सकते और उसके बाद स्वप्न से आने के पहले एक थोड़ी सी अवस्था आती है हल्की सी वो कुर्वाद अवस्था बोलते हैं तो कर्वाद अवस्था में आप सुशुप्ती में जैसे सुसुप्ति भी नहीं सपना भी नहीं बीच अवस्था तो यहाँ बीज अवस्था भी नहीं, नहीं। अंकुर अंकुरस्था भी नहीं वो बीच वाली उसको कुर्वद अवस्था कहते तो वो स्वप्न होगा हमारा अंकुरित अवस्था और जागृत है वो पल्लवी अवस्था मानते फैला हुआ वैसे सृष्टि भी वैसे <steve> <high -may> हम लोग भी प्रतिदिन नहीं सृष्टि कर रहे देखिये <øre> well <morning> प्रलय भी करते नित्य प्रलय है ना सारा प्रलय करते उत्पत्ति भी करते तो वैसे ही वो तस्मात तस्माद बोल तो उससे किससे उस प्राण से प्राण कहिए हिरण्यगर्भ कहिए मनो मन का अर्थ कर रहे मन आख्यम बोल दो तो? नाम, नाम मन है संज्ञा तो उसका दर अर्थ कर संकल्प संशय निर्णय अभिजा संकल्प है विकल्प है संशय है निर्णयात्मक नाम का अंत लेना मन का मतलब अंत करण अंत करण चतुष्टया अंत तो एक है वृत्ति को लेकर उसको अलग अलग माना वृत्ति को लेकर क्यूँकी समूप है न पंचमहाने तो से यहाँ चार अधिकार है पांच होना चाहिए शांत भी रहता है ना बिल्कुल उसको बोलते स्पुर भी मानते कुछ लोग स्पुर बोलते हृदय हाँ। भी मानते जी भगवान स्पुर अथवा हृदय रूप से माना है हृदय रूप से हाँ स्पुर आकाश तत्व का वहां नहीं नहीं दिया। चार का दिखा अधिकारी चार का दिखा अधिकारी पांचों का होना चाहिए पांचों का होना चाहिए तो इसलिए बोले संकल्प विकल्प एक और संशय निर्णयात्मक का मना मन तो मनो नाम का अंत करण यह मनुष्य मतलब अंतकरण करण लेनाधि आत्मकम अभिजायते बोलते अंत करण अभिजाये अंत करण उत्पन्न हो तो भी उससे भी संकल्पाध्यात्मका मनसा ये तत्कार कर है तथा का मतलब तस्मात आगे की सृष्टि हाँ तथा का मतलब तो है समी में ही लिया जाए कौन और बाद में, बाद में धीरे धीरे समष्टि में तो मतलब है समष्टि मन लेना यहाँ मन है ना जी तो तथा का मतलब है तस्मात तो ये पंचमी में तहसील प्रत्यय हुआ किसी से उस से तो उसका अर्थ कर रहे संकल्पाध्यात्म का सत्यम सत्य उत्पन्न हो गया तो सत्य का अर्थ कर रहेकम तो स्थूल दिखा रहे हैं अभी स्थूल तो में हाँ हाँ। जो मन नाम से जीव लेना चाहिए ना कौन समय विशिष्ट नहीं नहीं वो विराट पर समी चल रहे आकाश आदि है ना Hmm. तो पंचीकरण करेंगे तो पंचिकरण होते हुए विराट हो गया hmm. तो उसके बाद आकाश आदि hmm. तो इसलिए वहां समष्टि जू ले विराट hmm. तो इसलिए बोला संकल्पाध्यात्मका hmm. मनसा उस मन से सत्यम का अर्थ कर रहे hmm. सत्याख्यम आकाशादि भूतपंचकम सत्य नामक आकाशादि भूतपंच की उत्पत्ति हो आकाश आदि आकाशादीभूत पंचम पंचीकृत पंचमहाभूतों की उत्पत्ति उससे पंचीकृत पंचमहांसे नगर नाम क्यों दिया? वो तो ने भी बताया था सत्यस्य सत्यम सत्य सत्यमें प्राणवै सत्यम सत्यम ते सत्य सत्यारण्य का दूसरे अध्याय में बता दिया अध्याय है ना वहाँ कहा दिया है सत्यस्य सत्यमिति से सत्यम प्राणवैसत्यम तेजाम सत्यम उसी का भी ये सत्य सत्य इसीलिए कहा दिया है वो जो हिरण्य गर्भ है ना वो सत्य है विराट आदि स्थूल के अपेक्षा वो सत्य माना है इसके अपेक्षा सत्य और उसके भी अपेक्षा है सत्य है सबका जो चेतन है अंतरयाम है अक्षर ब्रह्म है सत्य है लौकिक भाषा से पूर्ण रूप त्रिकाला नहीं लेना हुआ त्रिकालबाध्य रूप सत्य नो तो कार्य ब्रह्म हो गया हाँ हिरण्य घर और जो करके आता है वो जो अक्षर अक्षर ब्रह्म अधिष्ठ में बताया था दो है ना विद्यासूत्र और अविद्यासूत्र hmm. अविद्यासूत्र का विषय सार जगत है बतक माना है hmm. पूरे का पूरा hmm. वो सत्य से शब्द से प्रयोग hmm. और आत्मते ये विद्यासूत्र है आत्मते ये विद्या सूत्र का विषय है वो सत्यम शब्द है अधिष्टान रूप हाँ सबका अभी वहाँ आत्मा इतने वो उपासित बोलते उपासना नहीं लेना वाचक ने वहाँ स्पष्ट किया है उपासना नहीं उसका बहुत अर्थ क्या उपासमीपम ये अर्थ क्या है उपपूर्व का असधातुक अर्थ है चिंता अर्थ होता है अनुसंधान अर्थ होता है वर्तिकार ने बोलते वहाँ तत्वमसी सिद्धि क्या आत्मोपास का मतलब उपासना अर्थ नहीं तो इसलिए वो अक्षरम जो है अपना सत्यम है ना वो अक्षर ब्रह्म है जी प्रथमा वाला जो है तो इसलिए हाँ सत्य मतलब अश्चय अर्थ कर रहे हैं सत्याख्यम सत्य है आख्या संजय जिसका किसका आकाश आदि। स्वामी यहाँ पहले जो कार्य ये अविद्या काम कर्म और संपूर्ण समृष्टि जीवों का कारण बताया तो जीव बताया तो प्राण से जो ये उत्पन्न होने वाला मन है उसको जीव नहीं समझना चाहिए कोई विराट रूप है न ना, ना, ना, ना। तो वो आकाश आदि उत्पन्न नहीं कर सकते है ना उससे बता रहे ना मन से मन से बता रहे हैं ना आकाश है तत्व बोल रहे हैं ना मनहा और मनहा सत्यम मन से सत्य आकाश आदि बता रहे हैं न इसलिए तो आकाश आदि भूतपंचकम आकाश वायु है ये सब पंचीकृत लेना है यहाँ वो जो तैतरी में है ना वो नहीं लेना तस्मात व ये तस्माद आत्मनाकाश संभूता है ना वो नहीं लेना वो तो अपंचीकृत है तैतरी उपनिषद में है ना तस्मात व ये तस्माद आत्मनाकाश संभूता आकाशद्वायु वो अपंचीकृत है वो ईश्वर सृष्टि है ये हिरण्य है ना आगे भूतपंचकम अभिजाते प्राण से भी हिरण्य लेंगे मन से भी हृण गर्वे नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो है ना अन्नाथ प्राण हो तो उस प्राण से मन उत्पन्न हो गया हिरण्य मन, मन तो मन तो विराट, तो, विराट पटक लेना है विराट मन को जो उत्पत्ति हुआ है वो पंचीकृत पंचम पंचीकृत पंचम उत्पन्न होते मन भी विराट को एक साथ उत्पन्न जैसे वहाँ पंचीकृत उत्पन्न होते हैं प्राण का भी समझाने के लिए उसको उसको पहले मान लिया जैसे हमने बताया दीपक जला दिया अंधा कर हटा दोनों एक काला बच्चे बनाए तो भूत पंचकम अभी जाए थे तस्मात् सत्याख्या भूत पंचकात क्योंकि यह में नहीं दिया आपको सबको पूर्व पूर्व को, को पंचमे में डाल के हेतु बना दीजिए इसलिए बता देंगे तस्मात उससे किसी से सत्याख्या भूता पंचका सत्य संयक सत्य नाम है जिसका ऐसा आकाश आदि पंचीकृत पंचमहाभूतों से अंड अंडा बोल तो ब्रह्मांड पहले ब्रह्मांड रूप से उत्पन्न हो गया और उसके बाद यहाँ नहीं बताया में वो अंडा दो भाग में विभक्त हो गया ऊपर का जो लोग है नीचे का पृथ्वी लोग उसके अंदर सप्तोषमती हो गई अंड क्रमेण तो ब्रह्मांड बन गया तो पंचीकृत पंच महाभूतों से क्या हो गया ब्रह्मांड बन गया सप्तलोकहा भूरादय भूर भूआ स्वाहा महाजना तपा है ना उपलक्षण लोक उपलक्षण नीचे के पाताला अपना नीचे के पाताला पर्यंत तो भूरादय भूआया आदि में जिसका उपर्खे ये सब उत्पन्न हो गए उसके बाद तेशु मनुष्यादि प्राणी वर्णाश्रमा क्रमेण कर्माणी तेजु बोलते तो उन लोकों में क्रम से। हाँ क्रम से उनमें मनुष्यादि प्राणियों के जो वर्ण है आश्रम है एक क्रम से और कर्म होते रहे तेजु बोल तो लोकेशु मनुष्यादि प्राणी मनुष्य है अथवा पशु है जो अलग अलग सातों लोगों के अलग अलग पानी अलग अलग माना है भूलोक में ही मनुष्य विशेष होते हैं बाकी में मनुष्य नहीं रहते और नीचे पाताल रसातल आदि में आसुर रहते हैं। और ऊपर देवता रहते हैं। बीच में मनुष्य इसलिए मनुष्य को दोनों खुला है रास्ता जो मध्य में मध्य में दोनों जा सकता है ना जंक्शन है इधर भी जा सकता है ऊपर ऊपर भी जा सकते है दोनों रास्ता खुला है उसके कर्म है ना कर्म भूमि पिछले तो बोल रहे हैं मनुष्यादि प्राणी वर्णाश्रम क्रमेण मनुष्यादि प्राणी और वर्णाश्रम ब्राह्मण है क्षेत्रीय है वैश्य शूद्रादि उसके अनुसार कर्माण है कर्म भी उसके अनुसार है वर्णाश्रम के अनुसार सबके लिए सब कर्म नहीं ये सारे उत्पन्न होगा कर्माशु चा निमित्त भूतेशु उसके बाद कर्म निमित्त होने पर उसका फल तो मिलेगा ही जैसा कर्म करेंगे वैसा फल तो मिलेगा कर्म निमित्त हो गया तो इसलिए बड़ा कर्म, कर्म का निमित्त भूत होने से उसका फल कौन है अमृतम अमृत का अर्थ करे कर्मजम फलम कर्म से उत्पन्न होने वाला जो फल है इसको यहां अमृत शब्द कहा गया तो क्यों ये बृहदारण्य में भी उठा दिया का मश्य का पुरुष का देवा कल्य से कहा दिया याज्ञावल क्या तो में पुरुष पूछ रहे उसका उत्पत्ति का कारण जानते हैं ये भी पूछो तो काम अश्य का देवा देव बोलते उत्पत्ति का कारण देवता मतलब देवता नहीं काम का उत्पत्ति का देवता कौन है तो उन्होंने कहा श्रीया कहा दिया और उसके बाद बोलो उसका कौन का कारण है अमृत कहा दिया अमृत कहा पच्चा करने का अमृत का मतलब खाया हुआ अन्न अन्नपान आदि है वही अमृत है ये अमृत नहीं लेना तो वही से यहाँ भी जो अमृत का मतलब है अपेक्षाकृत लेना अन्नपान आदि रस है ना तो वही कारण अमृत नहीं होता है न उसका मतलब अन्न से ही सारे जारे विकार जो कुछ है अन्न का विकार है और क्या सारा अन्य का विकार है तो इसलिए हम बता रहे हैं फल का मतलब अमृत का मतलब अपेक्षकृत लेना तो फल अमृत तुल्य होता ना इसलिए तो इसलिए वर्णाधर्म कर्माणी कर्माशुचा कर्मा निमित्तभूतेषु अमृतम कर्मजम कर्माज्याय तिथि कर्मजम कर्म से उत्पन्न कौन फलम ये अमृत उत्पन्न हो गया यावत उसको अमृत क्यों कहा दिया मतलब ये कर्म दो प्रकार से नाश हो सकता है कर्म का नाश है ना थी। थी। से एक तो ज्ञान सर्व कर्माणी भस्म सात अर्जुन और, और दूसरा भोग है तो आप ज्ञान और भोग के बिना नष्ट नहीं होता है इसलिए बोल रहा है कर्माणि कल्पकोटि कल्पकोटिशतेरपी इसलिए वहाँ है ना क्या अपना ब्रह्मा वैवर्त पुराण में आया है नुंगते क्षेत्र कर्मा कल्पकोटिशतेरपी अवश्य में भोक्त शम कर्म शुभा शुभम ये ब्रह्म वैवर्त में आया hmm. तो ना भूंगते क्षेत्र कर्मा कल्पकोटिशतेर करोड़ो यदि अपना ब्रह्मा का दिन अथवा युग बीते तभी भी नष्ट नहीं होता इसलिए कल्पकोटिशतेर भी तो कर्म का जो फल है करोड़ों ब्रह्मा का कल्प बीतने पर भी नष्ट नहीं होता इसलिए उसको कहा दिया अमृत कहा गया अमृत कह दिया ना तो इसलिए बात से गर्व रहा अमृत क्यों कहा तावत फलम ना मिनत मतलब है? जब तक उसका भोग नहीं करेंगे पड़े रहे। उसको जंग नहीं लगता लोहे जैसा लोहा तो जंग होता है ना ना भूंगते आएगा ना तो ना भूंगा गिर गए ना भोग ना करने के बाद ना भूगते बोलते बिना भूखते गिर गए ना अभूंगते ना भूखते अकस्वर्ण हो गए दो है या तो भोग करके नाश करो या तो ज्ञान से ना हाँ। भोग करने के लिए आपको इतना जमा करके रखा है भोग करने के लिए इतना जमा करो समाप्त नहीं होगा और इधर भी दोबारा जमा कर रहे हैं नाश भी हो सकता है ज्ञान से हो जाए कुछ कोई कोटी जन्म भोग से बोल रहे है नमृत तो क्यों कहा उसके लिए युक्ति दे रहे अच्छा अच्छा कर्म का फल को अमृत क्यों कहा दिया यहाँ बताए ना कर्म का फल को अमृत बताए ना तो अमृत बताने में तात्पर्य क्या है इसका नाश नहीं है अर्थात कितने युग बीतने पर भी बिना नष्ट नहीं होता भोग से पड़े रहता है लोहा नहीं वो सोना है ऐसा सोना नष्ट नहीं होता है ना वैसे है कर्म लोहा तो जंग लगता है ना सोने का जंग नहीं लगता तो इसलिए अमृत कहा दिया भोग नहीं किया तब तक वो नष्ट नहीं नाश्ट होता नाश्ट है, है। इसलिए उसको अमृत अपेक्षकृति है भी नश्यति अमृतमी बोलते इसलिए कर्म फल को क्या कहा अमृत कहा अपेक्षक रत है वो जो अमृत है वो नहीं मोक्ष को जो अमृत कहा दिया ना भाव विकार रहित वो अलग है। अमृत का मतलब मतलबाव विकार और भाव विकार से रहित है वही अमृत है वो नहीं लेना है अमर लोग कहते हैं जैसे? हाँ, को अमर भाव अपेक्षक रथ इतना बता। आगे और सर्वज्ञात तो आदि बताएंगे केशवगातरायण शुद्धास्कृत वंदे भगवत पुनम्माश्वर गुरुरात्मे मूर्तिमेन्द्र विभाग व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणाए नम ओं स्वाति